आचार्य महान भाव ब्रह्मचारी तो जो प्रकरण अपना चल रहा है वेद का उसी को आगे बढ़ाते हैं आप में से कोई पढ़े कोई लाए हैं है जी पढ़े वायु आदित्य यहां से पढ़िए अग्नि वायु रवि यहाँ यहाँ से नहीं ये तो हो गया था ना कल अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चार ऋषियों का अग्नि वायु आदित्य अंग्रह को कोई आदि में क्यों थे। एक प्रथम इस तो ये संक्रीन पांच या तीन भी होते हैं अशोक वालिका न्याय होगा अब भी वे की वेल है निर्मित है क्यूँकी ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान लहर उत्पन्न हुई और उसी समय से वेद की परंपरा चल सकी है फिर नित्य कैसे सो भाई इस प्रकार नहीं है देखो ईश्वर का अपूर्व ज्ञान है और ज्ञान रचना नित्य है सृष्टि का तथा वेदों का आविर्भाव भाग ही केवल होता है क्योंकि सूर्य चंद्र मसो खाता यथा पूर्व मगल वय इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण है ब्रह्मा जी के पीछे विरा उत्पन्न हुए फिर वशिष्ठ नारद दक्ष प्रजापति स्वयं मनु आदि हुए इन ऋषियों के मन में ईश्वर ने प्रकाश किया अब यह व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्व वेद विषय में साधारण विचार करना चाहिए कोई कोई कहते हैं कि चांद सूरज आदि भूतों की पूजा वेदों में उपदेश है परंतु यह गाना बिल्कुल संभव नहीं मंत्र पढ़ दो दुर्वी तदेवाग्निप्युस्तु वायुस्तदु तदु चंद्रमा तदेव शुक्र त्रम ता आप सजापति तथा बस बस स्वामी जी वेदों के संबंध में जो प्रश्न उठ सकते हैं या जो उठाने चाहिए या लोगों ने उठाए हैं तो उन प्रश्नों का समाधान करते हुए स्वामी जी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं ये प्रश्न ऐसे छिद्र हैं कि कोई घड़े में पानी भरना चाहे पर छिद्र है तो उस छिद्र के रहते घड़े को पूरा भरा नहीं जा सकता तो वेद के संबंध में जितने भी प्रश्न और शंकाए उठती हैं यदि उस प्रश्नकर्ता का समाधान ना किया जाए तो वेद ज्ञान की महत्ता कितनी ही क्यों ना वक्ता के द्वारा बताई जाए गाई जाए सुनाई जाए लेकिन वो छिद्र तो बंद करना ही पड़ेगा तो प्रश्न क्या है छिद्र हैं और उनको बंद करना बहुत आवश्यक हो जाता है तो इसी बात को ध्यान में रखकर के स्वामी जी कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य अंगिरा इन चार ऋषियों को वेद प्रथम प्राप्त हुए अब यहां पर प्रथम शब्द डाला प्रथम प्राप्त हुए यानी उससे पहले और किसी को प्राप्त ही नहीं हुए अच्छा यहां पर अगर ये कह देते कि अग्नि वायु आदि तंगरा इन चार ऋषियों को वेद प्राप्त हुए तब भी प्रथम शब्द ना डालने पर भी वो प्रथम शब्द युक्ति संगत यहां पर बैठ जाता है स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि में जब अंत में मानव ईश्वर की व्यवस्था से इस धरती पे आया तो सृष्टि तो पहले भी बन रही थी लेकिन मानव के बिना वेद जान मिलेगा किसे वेद ज्ञान देने के लिए ईश्वर को अपने अस्तित्व को बदलाने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना पशु तो बतला नहीं सकता ईश्वर की महिमा को क्योंकि उसको भगवान ने इस तरह की वाणी इस तरह की बुद्धि नहीं दी है तो जो सृष्टि बनती रही बहुत काम लगा है सृष्टि के बनने में लेकिन अंत में सबसे अंत में मनुष्य को ईश्वर की व्यवस्था से जन्म मिला तो मनुष्य के सामने ये समस्या थी कि हम स्वाभाविक ज्ञान से जो काम चला रहे हैं और ये समस्या ईश्वर के सामने भी उपस्थित हुई होगी कि मैंने मनुष्यों को उत्पन्न तो कर दिया अब क्या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए या इनके बारे में कुछ विचार किया जाए तो ईश्वर को जैसे हम कहते हैं कि वो दयालु है वो अपनी प्रजा को अशिक्षित नहीं छोड़ सकता जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को ये कहकर के छोड़ दे ये तो अपने आप ही पढ़ लेगा इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है तो वही बच्चा बड़े होकर के माँ बाप को अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा वो कहेगा कि मेरा भविष्य अगर किसी ने बिगाड़ा है तो मेरे माँ बाप ने बिगाड़ा है अगर बचपन में मुझे पढ़ाया जाता सिखाया जाता तो मैं आज समाज में जीने लायक हो जाता योग्य हो जाता तो इसी तरह ईश्वर में मनुष्य को अशिक्षित नहीं रहने देने का संकल्प किया कि मैं अपनी प्रजा को शिक्षित करूंगा शाश्वती भ्या समाभ्या अपनी प्रजा जो शाश्वत है उसको मैं शिक्षित करूंगा तो सबसे पहला जो ज्ञान किसी को अगर मिला है और सबसे पहले किसी को मिला है सबसे पहले मिला है और सबसे पहला मिला है तो वो ज्ञान केवल मनुष्य को ही मिला है और पहला इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं क्योंकि उससे पहले वो वो ज्ञान किसी को दे ही नहीं सकता था मनुष्य के अभाव में वो ज्ञान किसको देता तो मनुष्य जब से प्रथम उत्पन्न हुआ जब से पहली बार उत्पन्न हुआ तब से उस ज्ञान को ईश्वर ने उन चार विषयों के हृदय में उत्पन्न किया अब लोग ये जो शंका उठाते हैं कि बीच में ज्ञान क्यों नहीं दे सकता जैसे बाइबिल है कुरान है ये भी लोग अपनी अपनी पुस्तकों को खुदा ही बताते हैं, ईश्वरी बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष ये आता है कि कि ये जो पुस्तकें हैं इनको देने की आवश्यकता क्या पड़ गई क्या वो कुछ भूल गया था या उसके जान में कुछ कमी रह गई थी या उसके जान में कुछ परिवर्तन हो रहा है इसलिए वो नई चीज दे रहा है कौन सी कमी रह थी पिछले जान में तो इस तरह से अगर वो मध्य में ज्ञान दे देता है और वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो वेद में ना हो तब तो ठीक है तो इस दृष्टि से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य ने सबसे पहले और प्रथम ज्ञान परमात्मा से ही प्राप्त किया और आगे क्या कहते हैं इस पर कोई कहेगा आप स्वामी जी प्रश्न उठा रहे हैं इस पर कोई कहेगा कि ये आदि में चार ही ऋषि क्यों थे एक या अधिक क्यों ना थे किसी ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा होगा कि कोई कहे कि आप कहते हैं कि चार ही ऋषियों को जान दिया एक ऋषि को भी दे सकते थे चार को देने की आवश्यकता क्या है अच्छा एक आदमी का भार 50 किलो है और उस पर आप 100 किलो भार लाद दो तो भार लादने वाले की निंदा होगी निंदा होगी कि नहीं होगी होगी निंदा अरे इस बेचारे का 50 किलो तो वजन है और तुमने तो सौ किलो लाद दिया है वो कैसे चल पाएगा तो इसी तरह से एक ऋषि को भी वेद ज्ञान मिल सकता था एक ही ऋषि उत्पन्न होता एक ही ऋषि को वेद ज्ञान मिल सकता था लेकिन उसमें दोष ये आता है कि एक ऋषि का इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो चारों वेदों के ज्ञान का सामर्थ्य अपने अंदर उस समय धारण कर लेता ठीक है ये आगे की बात है कि ब्रह्... ब्रह्मा एक ही था उस समय ब्रह्मा नाम का पुरुष एक ही था और उसने चारो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो ब्रह्मा में तो सामर्थ्य था कि वो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करे लेकिन आरंभ में ऐसी सामर्थ उन ऋषियों की नहीं रही होगी कि एक ही ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान दे दिया जाए तीन ऋषि उनसे ज्ञान पढ़ लेते जैसे ब्रह्मा ने एक एक वेद का ज्ञान एक एक ऋषि से सीख लिया तो अगर एक ऋषि से वो ज्ञान सीख सकते थे और चारों वेदों का ज्ञान एक ऋषि आ जाता तो उसका यही उत्तर समझ में आ रहा है कि आदिकाल में उन ऋषियों का इस तरह का सामर्थ्य नहीं होगा कि वो चारों वेदों के ज्ञान को एक ऋषि संभाल लेते तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि कोई एक कहे कि चार ही ऋषि क्यों थे एक या अधिक क्यों नहीं थे पांच ऋषियों को ज्ञान दे देता पांच ऋषियों को जान दे देता तो स्वामी जी कहते हैं तो ये शंकाए पांच या तीन भी होते तब भी बनी रहती तो ये शंकाएं तो पांच होते तीन होते दो होते एक होते दस होते ये प्रश्न तो समाप्त ही होने में नहीं आता प्रश्न तो फिर भी बना रहता क्योंकि प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता ही जाएगा इसे कहते हैं अनवस्था दोष कि जैसे कभी मेरे माता पिता को यू कहते हैं जैसे शरीर पहले है या कर्म पहले है अगर कहे शरीर पहले है तो वो शरीर का कारण क्या बनेगा किस कारण से शरीर पहले है कर्म के कारण से ही तो शरीर मिला है ना बिना कर्म के शरीर कैसे मिलेगा और अगर यू कहें कि कर्म पहले है तो कर्म बिना शरीर के कैसे हो सकते हैं उसके लिए शरीर चाहिए तो इस तरह से लोग ऐसे शंकाएं उठाते रहते हैं तो यहां पर भी स्वामी जी का यह कहना है कि तुम ये जो प्रश्न उठा रहे हो कि आदि सृष्टि में चार ही सी क्यों थे तीन क्यों नहीं थे दो क्यों थे एक हो जाता पांच हो जाते तो इस तरह की शंकाएं तो बनी रहती तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये आपका जो प्रश्न है ये प्रश्न अशोक वाटिका न्याय के हिसाब से बन जाता जैसे मैंने कल कहा था सीता जी का उदाहरण मैंने दिया था कि अगर रावण सीता को गुलाब वाटिका में रख देता तो कहते कि गुलाब वाटिका में सीता जी को क्यों रखा कहीं और रखता तो ये प्रश्न तो फिर भी बना रहता अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि अब कोई कहे कि वेद आधुनिक है नित्य नहीं है अब प्रश्न किसी ने ये भी उठाया होगा कि वेद जो है वो आधुनिक है आधुनिक का मतलब यहां पर लेना चाहिए बदला हुआ ज्ञान बदलने वाला ज्ञान तो वेद में जो कुछ दिया है वो ज्ञान ईश्वर का है ये तो हम मानते हैं पर वो ज्ञान जो है क्या बदलता रहता है वेद में जो ज्ञान दिया गया है क्या वो ज्ञान परिवर्तित होता रहता है अगर परिवर्तित होता रहता है तो फिर ईश्वर को भी बदलना मानना पड़ेगा यानी ईश्वर का ज्ञान भी बदलता रहता है यानी उसको पहले कुछ पता नहीं था बाद में उसने कुछ दे दिया भूल गया फिर कुछ दे दिया आगे कुछ और दे देगा तो इस तरह की भूले मनुष्य कृत ग्रंथ में तो हो सकती है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि ईश्वर आदम को बनाने पे पछताया और फिर इसको श्राप दे दिया और और खुद भी पछताया कि मैंने बड़ी भूल की कि मनुष्य को बना दिया उसको पहले पता नहीं था कि मनुष्य बनाने पर ये समस्याएं खड़ी होंगी तो इस तरह की भूल चूक जो है वो ईश्वर में संभव नहीं है इसलिए इस वेद को कोई के ये कहे कि वेद में जो ज्ञान दिया गया है वो परिवर्तित होता रहता है तो इसका सीधा संबंध ईश्वर से है तो इसका मतलब है कि ईश्वर का जो ज्ञान है वो भी बदलता रहेगा और जब ईश्वर का ज्ञान बदलता रहेगा तो उपनिषद से इसका विरोध आ जाता है उपनिषद से इसका विरोध ऐसे आएगा उस लिखा है स्वाभाविकी ज्ञान वल क्रियाचा उसका ज्ञान उसका बल उसके कर्म सब स्वाभाविक हैं और अनंताचा और अनंत भी है अगर उसका ज्ञान बदलता है तो फिर वो स्वाभाविक ही जान बल क्रियाचा एक तो उस वाक्य से विरोध आएगा दूसरा ये आ जाएगा कि अगर ईश्वर से भी भूल चूक होती रहती है तो इसका मतलब है कि ईश्वर को ना तो अपने बारे में ठीक से पता है और ना सृष्टि के नियमों के बारे में ठीक से पता है क्योंकि भूल चूक हो रही है क्योंकि हम जब भूल चूक करते हैं तो हमें सृष्टि के नियमों से अपरिचित हम रह जाते हैं इसीलिए हम भूल करते हैं तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई कहे कि वेद आधुनिक है तो ये ठीक नहीं है क्योंकि वेद जो है वो नित्य है नित्य इसलिए है क्योंकि ईश्वर नित्य है और उसका ज्ञान भी नित्य है हालांकि जीवात्मा भी नित्य है प्रकृति भी नित्य है तीनों नित्य हैं, तीनों नित्य हैं और तीनों के गुणकर्म स्वभाव भी नित्य हैं। तो जब तीनों के गुणकर्म स्वभाव नित्य हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर का तो ज्ञान बल गुण कर्म स्वभाव सदा से ही नित्य हैं। वो सदा से ही नित्य हैं। अब जीव के जो है कुछ गुण नित्य हैं और कुछ गुण उसके नैमित्तिक हैं। यानी ईश्वर ईश्वर को छोड़कर के जीव दो प्रकार का ज्ञान रखता है एक तो स्वाभाविक ज्ञान से काम चलाता रहता है श्वास लेना आंख खोलना बंद करना भूख प्यास ये सब बिना योजना के चलते हैं। हमें इसमें कोई योजना नहीं बनानी पड़ती कि मुझे अब श्वास लेना है कि छोड़ना है श्वास चल रही हमें पता भी नहीं लगता पता तब लगता है कि जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो स्वाभाविक ज्ञान तो जीवात्मा के पास सदा ही रहेगा वो ना घटेगा ना बढ़ेगा न मिटेगा और ईश्वर का जो स्वाभाविक ज्ञान है उसमें भी बात होगी लेकिन जीवात्मा नैमित्तिक ज्ञान भी प्राप्त करता रहता है गुरु से आचार्य से वेद से शिक्षकों से सृष्टि से बहुत तरह के स्रोतों से जीवात्मा नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त करता रहता है इसलिए नैमित्तिक ज्ञान तो घटता भी है बढ़ता भी है नष्ट भी हो जाता है तो जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान और ईश्वर का स्वाभाविक ज्ञान इन दोनों में तो एकता है इनमें तो कोई घटेगा नहीं बढ़ेगा ना जीव घटेगा बढ़ेगा ना जीव का ज्ञान घटेगा बढ़ेगा स्वाभाविक ना ईश्वर का ज्ञान घटेगा बढ़ेगा ना जीव का ज्ञान घटेगा बढ़ेगा लेकिन जीव ने जो नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त किया है वो घटेगा बढ़ेगा इसलिए जीव को ईश्वर की सामर्थ से उसको कम बताया गया है क्योंकि जीव की जो अल्पजता जो है वो उसका स्वाभाविक गुण है और इस अल्पसा के कारण से वो सर्वज्ञ होने के लिए बहुत कुछ जाने के लिए प्रयास करता रहता है तो इसलिए ईश्वर का ज्ञान नित्य है ईश्वर नित्य है जीव का स्वाभाविक ज्ञान नित्य है जीव भी नित्य और प्रकृति भी नित्य है तो फिर क्या करें तो कहते हैं कि जीव का जो ज्ञान है वो तो स्वाभाविक ज्ञान इतना थोड़ा है कि उससे वो किसी पुस्तक की रचना नहीं कर सकता कोई विकास नहीं कर सकता इसलिए उसे नैमित्ती जान की आवश्यकता पड़ती है और कोई आज तक ऐसा हुआ है नहीं कि किसी ने सम ही अपनी बुद्धि को विकसित करके जैसे हमारे पाश्चात विचारक लोग कहते सुने जाते हैं कि भाषा कैसे बनी बोले कौए की कांव कांव कांव से भाषा बन गई उल्लू से ये बन गया तरह तरह की आवाजों से एक भाषा बन गई किसी ने बनाई थोड़ी है अपने आप ही बन गई तो अपने आप कुछ नहीं बनता है भाषा सिखाई जाती है और ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि कोई भी आदमी स्वयं से कुछ नहीं सीख सकता ये प्रयोग बहुत बहुत बार हुए हैं अलग अलग समय में हुए हैं तो इसलिए ईश्वर का ज्ञान यद्य नित्य है और जीव का ज्ञान भी स्वाभाविक ज्ञान भी नित्य है फिर भी जीव सदा से अल्पज्य रहा है और सदा ही अल्पज्य रहेगा और प्रकृति भी नित्य उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो कहते हैं अब जहां तक वेदों की बात है तो जब वेद में ईश्वर का ज्ञान है वेद में ईश्वर का नैमित्तिक ज्ञान नहीं है वेद में ईश्वर का नैमित्तिक ज्ञान नहीं है क्योंकि प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उसने नैमित्तिक ज्ञान कहां से प्राप्त किया हमारे पास नैमित्तिक ज्ञान है हमारे लिए वेद अन्य ज्ञान है पर ईश्वर के लिए वेद अनिमित्तिक ज्ञान नहीं ईश्वर के लिए तो वेद स्वाभाविक ज्ञान है क्योंकि उसने स्वभाव से दिया है हमारे लिए नैमित्तिक ज्ञान हो सकता है तो वेद में जितना भी है ज्ञान वो ईश्वर का स्वाभाविक ज्ञान है उसको ना तो बदला जा सकता है ना घटाया जा सकता न बढ़ाया जा सकता है मेरे पास एक वृद्ध आया करते थे लगभग पिछासी छियासी साल की उम्र होगी वो वेद के संबंध में तरह तरह की शंका उठाया करते थे एक बार बोले कि देखो जी आप कहते हो कि वेद में लिखा है कि युद्ध के लिए अगर जाए तो घोड़े का प्रयोग करें बैलों से खेती करने की भी बातें आई हैं। तो अब तो बैल तो है नहीं अब तो लोगों ने ऐसे से साधन खोज लिए हैं कि बैलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है आधुनिक साधनों के माध्यम से उनका काम चल रहा है और ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं कि युद्ध में, युद्ध में बाणों का प्रयोग हो अब तो बाणों का प्रयोग नहीं होता है अब तो अलग तरह की एक व्यवस्था है युद्ध काल में अलग तरह के असुराले तो क्या ईश्वर को ये पता नहीं था कि हमारे बनाए हुए जो मनुष्य हैं, वो नई नई रचनाएं कर लेंगे तो इससे क्या पता लगता है वो कहते थे इसलिए वेद जो है वो मनुष्यों का बनाया हुआ है क्योंकि ऋषियों को पता ही नहीं था आगे चल करके क्या करेंगे इसमें मैंने उनको ये कहा मैंने कभी एक बात आप बताइए कि ठीक है बैलों से खेती करना लिखा है युति करना लिखा है ठीक है लिखा है। तो क्या उसको पढ़कर के हजारों वर्ष तक यानी यू कहें कि आज से आप आप लगा लीजिए कि सन सैतालीस से पहले पहले तक या तो दो सौ वर्ष से पहले पहले तक क्या हाथी घोड़ों से लड़ाई नहीं होती थी भाले तलवार नहीं चलते थे लोग बैलों से खेती नहीं करते थे करते थे ना सब कुछ करते थे तो इन सौ के बाद अब ये जो साठ पैंसठ वर्षो में ये जो अंतर आया है ये अंतर क्या आ गया तो भगवान ने मनुष्य को ये नहीं कहा ये नहीं कहा कि जैसा मैंने लिखा है बस बस उसी में चलते रहो बुद्धि किस लिए दी है फिर अब भगवान ने गेहूं उगाए हैं अब अब आप कहे तो देखो मनुष्य ने विकसित होकर के रोटी बना ली है आटे की चक्की बना ली है तो ईश्वर ईश्वर से तो बढ़कर के मनुष्य हो गया है। भाई भगवान ने बुद्धि इसलिए दिया है कि भगवान का काम भगवान करेगा इंसान का काम इंसान करेगा इंसान का काम भगवान नहीं कर सकता भगवान का काम इंसान नहीं कर सकता दोनों के अपने अपने अलग अलग कार्य बटे हुए हैं तो इस दृष्टि से वेद में जो भी बातें कही गई है वो आज विकसित रूप में है पहले एक तीर मारते थे फिर एक बंदूक बन गई फिर एक तोप बन गई अब आज ऐसे ऐसे है कि तो अलग तरह के हैं लेकिन बीज तो वही है ना बीज के बिना वृक्ष नहीं बन सकता बीज के बिना कोई आदमी आगे किसी का आविष्कार नहीं कर सकता तो इसलिए वेद में जो कुछ भी लिखा है वो स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर लिखा गया है नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर कुछ नहीं लिखा गया जीवों के लिए नैमित्तिक ज्ञान है इसलिए कोई कहे कि वेद में जो लिखा है वो बदलता रहता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर का ज्ञान भी बदलेगा अगर ईश्वर का ज्ञान बदलेगा तो इसका मतलब है कि ईश्वर के संबंध में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे और आगे क्या कहते हैं आगे कहते हैं क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान लहर उत्पन्न हुई और उसी समय से वेद की वेद की परंपरा चल पड़ी कहते हैं कि वेद नित्य क्यों नहीं है अब पूर्व पक्षी कह रहा है क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में एक जान लहर उत्पन्न हुई अभी यह जान लहर कब उत्पन्न हुई पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि वेद नित्य नहीं है कभी भी उसमें जान की लहर उत्पन्न हो गई सृष्टि के बीच में जान की लहर उत्पन्न हो गई तो सृष्टि के बीच में जान दे दिया आगे भविष्य में जान की लहर उत्पन्न हो जाएगी तो आगे ज्ञान दे देगा तो पूर्व पक्षी कह रहा है क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में जान लहर उत्पन्न हुई और उसी समय से वेद की परंपरा चल सकी है फिर नित्य कैसे फिर वेदों को आप नित्य कैसे मानते हो तो ब्रह्मदेव की परंपरा यूं कहें कि ब्रह्मदेव तो अभी भी हमें ज्ञान दे रहा है सृष्टि के आरंभ में तो ज्ञान देता ही देता है अभी भी हमें ज्ञान दे रहा है बहुत सारे उदाहरण है सृष्टि में कि जिनके कारण से आप देख सकते हैं कि पक्षियों को किस तरह से ज्ञान दे रहा है और हमें भी दे रहा है प्रतिक्षण हमें ज्ञान दे रहा है हम सुने नहीं तो तो एक अलग बात है तो कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में जान लहर उत्पन्न हुई और उसी समय से वेद की परंपरा चल सकी ये फिर नित्य कैसे स्वामी जी उत्तर कहते हैं उत्तर देते हैं सो भाई इस प्रकार नहीं है देखो ईश्वर का अपूर्व ज्ञान है अपूर्व का मतलब है कि ऐसा अपूर्व ज्ञान की जिससे पहले उस तरह का ज्ञान और किसी ने या किसी के पास हुआ ही नहीं है ना किसी ने लिया है अपूर्व का मतलब है कि पह, उससे पहले कोई घटना नहीं घटी है ईश्वर के पास जो ज्ञान है उससे पहले किसी और के पास वो ज्ञान था ही नहीं इसको अपूर्व ज्ञान कहते हैं क्योंकि अगर ईश्वर के, के, के से पहले भी अगर किसी और के पास ज्ञान था और ईश्वर से अधिक था तो बहुत सारे दोस्त आते हैं इसलिए स्वामी कहते हैं कि ईश्वर देखो ईश्वर का अपूर्व ज्ञान है और ज्ञान रचना उसकी नित्य है और उसकी जो ज्ञान रचना है वो भी नित्य है नित्य कैसे बिगाड़ता है बनाता है बिगाड़ता है बनाता है तो उसके अंदर जो ज्ञान गुण है उसके अंदर जो वल है उसके अंदर जो जो इच्छा है वो उसकी वो उसका स्वाभाविक सब कुछ चल रहा है और नित्य से यहां पर दो प्रकार की बातें खड़ी हो जाती है एक तो है कि प्रवाह से नित्य है एक है स्वरूप से नित्य है तो ईश्वर जीव और प्रकृति ये तो स्वरूप से नित्य हैं स्वरूप से अनादि हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन सृष्टि जो बनती है वो व्यवस्था से बिगड़ती रहती है बनती रहती है बिगड़ती रहती है और बनती रहती है तो ये प्रभा से अनादि है तो इस प्रकार ईश्वर का ज्ञान तो नित्य है और उसकी रचना विनित्य है बार बार बनाता रहता है बिगाड़ता रहता है सृष्टि का तथा वेदों का आविर्भाव अर्थात तिरोभाव ही केवल होता है इसलिए सृष्टि का और वेदों का कोई भी कण प्रकृति का नष्ट नहीं होता है रूपांतरित हो जाता है यानी जैसे जैसे आप सेब देखिए सेब दो दिन तीन दिन चार दिन रखने के बाद उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है वास्तव में प, जो पदार्थ के जो कण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जो मूल कण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो परिवर्तन केवल स्थूल चीज में हो रहा है तो कहते हैं कि वेदों का आविर्भाव और तिरुभाव भी होता रहता है अब कोई कहे कि आज वेद चार पुस्तकों के रूप में है और मान लो कोई जला दे कोई नष्ट कर दे तो इसका मतलब क्या वेद भी नष्ट हो जाएंगे तो वेद जो कागज पर जो और जो पन्ने पर जो से उसको लिखा गया है वो तो न, वो तो नष्ट हो सकता है कोई भी पुस्तक उठा करके उसको नष्ट कर दे लेकिन जो वेद का जो ज्ञान है ईश्वर के अंदर वो उसको नष्ट तो कैसे करोगे उसका तो नष्ट होना संभव ही नहीं है मान लो मुझे कोई पुस्तक याद है और मेरी पुस्तक किसी ने नष्ट कर दी ठीक है कर दे नष्ट पर मेरे मस्तिष्क में जो पुस्तक याद है वो तो याद है उ, उसको तू नष्ट कैसे करेगा उस ज्ञान को तू नष्ट कैसे करेगा इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि और वेदों का जो आविर्भाव त्रुभाव यानी सृष्टि का त्रोभाव आविर्भाव क्या है बनना बिगड़ना बनना बिगड़ना और वेदों का आविर्भाव और त्रोभाव क्या है आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना त्रुभाव का मतलब परिवर्तन हो जाना सृष्टि जब प्रबल चली जाती है तो वेद का ज्ञान भी ईश्वर के ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो ये आज की चर्चा थी आज की चर्चा कल करेंगे अब शांतिपूर्ण